पुराण वाईवी देवता वाई कहते हैं कौशकी को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के के हाथ में देने पश्चात गौरी देवी देवी ने प्रत्युप कार के लिए पितामह से कहा देवी बोली क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है इसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा की है यह मुझमें अपना मन लगाकर अनन्य भाव से मेरा भजन करता रहा है अतः इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है यह मेरे अंत में विचरने वाला होगा भगवान शंकर इसे प्रसन्नतापूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे मैं इसे आगे करके सखियों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ इसलिए आप मुझे आज्ञा दें क्योंकि आप प्रजापति हैं देवी के ऐसा कहने पर उन्हें भोली भाली जान हंसते हुए और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी उस व्याघ्र की पुरानी क्रूरतापूर्ण करतूते बताते हुए उसकी दुष्टता का वर्णन करने लगे ब्रह्मा जी ने कहा देवी कहाँ तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र और कहाँ यह आपकी मंगलमयी कृपा आप विषधर सर्प के मुख में साक्षात अमृत क्यों सींच रहे हैं यह केवल व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है इसने बहुत सी गौवों और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है यह उन सबको इच्छानुसार ताप देता हुआ मनमाना रूप धारण करके विचरता है अतः इसे अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए ऐसे दुष्टों पर आपको कृपा करने की क्या आवश्यकता है इस स्वभाव से ही कलुषित चित्त वाले दुष्ट जीव से देवी को क्या काम है देवी बोली आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है यह ऐसा ही सही तथापि मेरी शरण में आ गया है अतः मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए ब्रह्मा जी ने कहा देवी इसके आपके प्रति भक्ति है इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व चरित्र का वर्णन किया है यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों से इसका क्या बिगड़ने वाला है क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुण्यकर्मा होकर भी क्या करेगा देवी आप ही अजन्मा बुद्धिमती पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं सबके बंध और मोक्ष की व्यवस्था आपके ही अधीन है आपके सिवा पराशक्ति कौन है आपके बिना किसको कर्मजनित सिद्धि प्राप्त हो सकती है आप ही असंख्य रुद्रों की विविध शक्ति है शक्ति रहित करता काम करने में कौन सी सफलता प्राप्त करेगा भगवान विष्णु को मुझको तथा अन्य देवता दानव और राक्षसों को उन उन ऐश्वर्यों की प्राप्ति कराने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है असंख्य ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं बीत चुके हैं और भविष्य में भी होंगे देवेश्वरी आपके आराधना किए बिना हम सब श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति नहीं कर सकते आपके संकल्प से ब्रह्मत्व और स्थावर स्थावरत्व का तत्काल व्यत्यास फिर बदल भी हो जाता है अर्थात ब्रह्मा स्थावर वृक्ष आदि हो जाता है और स्थावर ब्रह्मा क्योंकि पुण्य और पाप के फलों की व्यवस्था आपने ही की है आप ही जगत के स्वामी परमात्मा शिव की अनादिम और अनंत आदि सनातन शक्ति हैं। आप संपूर्ण लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए किसी अद्भुत मूर्ति में आविष्ट हो जाना नाना प्रकार के भावों से क्रीड़ा करती हैं भला आपको ठीक ठीक कौन जानता है अतः पापाचारी व्याग्र भी आज आपकी कृपा से परम सिद्धि प्राप्त करे इसमें कौन बाधक हो सकता है इस प्रकार उनके परम तत्व का स्मरण कराकर ब्रह्मा जी ने जब उचित प्रार्थना की तब गौरी देवी तपस्या से निवृत्त हुई तदनंतर देवी की आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए फिर देवी ने अपने वियोग को न सह सकने वाले माता पिता मैना और हिमवान का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें नाना प्रकार से आश्वासन दिया इसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन के वृक्षों को देखा वे उनके सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे ऐसा जान पड़ता था मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित हो वे आंसू बरसा रहे हों अपनी शाखाओं पर बैठे हुए विहंगमों के कलरमों के व्यास से मानो वे व्याकुलता पूर्वक नाना प्रकार से दीनतापूर्ण मिलाप कर रहे थे तदनंतर पति के दर्शन के लिए उतावरी हो उस व्याघ्र को औरस पुत्र की भांति स्नेह से आगे करके सखियों से बातचीत करती और देह की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को उद्दीप्त करती हुई गौरी देवी मंदराचल को चली गई जहाँ संपूर्ण जगत के आधार सृष्टा पालक और संहारक पतिदेव महेश्वर विराजमान थे